काल्वा लोका प्रवेशता तथा महते अहम महत्अन्वय महाबा बहुवस्त्रनेदम बहुधर करालम दृष्ट्वा तथा बहुदशा तथा महास्व दृष्ट लोकावचिता लोक प्रवेशिता हुआ ना अहम प्रवचिता एक दिन प्रवचिता ये विराट रूप का दर्शन चल रहा है विश्व रूप का तो हे महाबाभो कौन बोल रहा है अलुन अर्जुन भगवान का रहा है आपके आपका क्या जो रूप है जिसका दर्शन कर रहा है वह कैसा ने बहुत नेत्र और बहुत मित्रों वाला अनेक मुख और अनेक अने मित्रों वाला बहुबाबुल अनेक भुजाओ अनेक अने उरु उला अनेक अनेक भुजाओ अने अनेक अनेक जंगाओ वाला बहुत गरम, बहुत उधरों वाला बहुत बहुत हो जाएगा ना जो राहण के स्थिर के सिर है उधर एक ही है पहेगा क्योंकि बहु गरम बहुत, बहुत उधरों वाला बहु डा करालम बहुत डागो के कारण विकराल आकृति वाला एक डाल होती है ना दार किसी की बड़ी डरावनी होती है भयावनी होती है और तो बहुत दाढ़ो के कारण विकराल आकृति वाला भयंकर आकति वाला बहुत दारों के कारण विकराल आकति वाला महत्व है यहाँ पर विशाल बहुत लंबा चम्बा रूप है नो कहाँ प्रवचिता लोग कहा, लो कहा प्राणी भयभीत हो रहे है तथा अहम उसी प्रकार में भी भयभीत हो रहा हूँ व्यसित हो रहा हूँ लग जाएगा महाबाहो अनेक मुख वाला अनेक मित्रों वाला अनेक भुजाओं वाला अनेक जंगाओ वाला अनेकों वाला अनेक मुख और मित्रों वाला अनेक भुजाओ जंगाओ वाला अनेक उदरों वाला अनेके दाढ़ों के कारण विकराल आकृति वाले विशाल रूप को देखकर देख कर मातृभव है नंबर पहले आपसे विशाल रूप को भेद कर लोकहर का चतरा मिला त्राणी गठित हो रहे हैं तथा अहम उसी प्रकार में गठित हो रहा मतलब हो रहा है रूपम करके वाला मतलब बड़े वाला बड़े परिमाण वाला का महान वाला बड़े परिमाण वाला लम्बा झोंड़ा ऐसा विशाल तेजा गो वक्त नेत्र करते बहुनी वक्त वक्राणी नेत्राणी वक्राणी नेत्राणी का क्या बहुत से मुख और नेत्र है जिस रूप में उस रूप को क्या कहते हैं गो बाहू ने महाबाहन है गो तो बाहु निपाटन का क्या है दहुआ, दहुआ, दहुआ, पुरवाहा, है क्या है बहुत बहुत से से और है में। उस रूप को क्या कहेंगे सर दोहूम और क्या क्या बहुत बहुत उद्रण रश्मी बहुत सुंदर हैं जिस रूप में बाबू क्या होगा बहुधर में है बहुत को बताते है का बहुत दारणों के कारण विकृत आतंकर आतंभ ऐसे रूप को देख कर लोकहा लौकिक लौकिक प्राणी प्राविका कर रहे हैं हम कार में भी जैसे ठीक है उसमें यह कारण है तो तार्था तार्था उसमें यह कारण है तब भेदित हो रहे है न व्यतीत हो रहे हैं तो भयभी कहते भी हैं से भी भी है। तो, है, तो देखना वे आकाश को आकाश को स्पष्ट करने वाला तो तो दीपकम तो अनेक वर्णम प्रज्वलित अनेक आतियों वाला वर्ण का अनेक आतियों वाला और अनेक आत प्रज्वलित हुए हैं के देखते हैं होता है जो सामने के है। और फिर क्या है जितने मुख दिखाई दे रहे हैं कैसे आनंद खुले वाला हुए मुठवाला फैलाए हुए मुठवाला प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाला नेत्र भी विशालों को प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाला स्वाम्हा आपका दर्शन हैं ऐसा लगाएंगे आकाश को स्पर्श करने वाले प्रज्वलित अनेक आकृष्टियों वाले फैलाल वे वाले और प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाले आपके रूप का दर्शन करके आपके रूप का दर्शन स्वाम आपके रूप का दर्शन करके प्रावेदित अंतरात्मा भय वाला का का समान और भेड़ और संतोष नहीं कर रहा ऐसे आपका दर्शन चलते करते भयभीत मन वाला में धैर्य और धैर्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ और संतोष को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ नहीं हो रहा है नहीं? नहीं प्रादेशिक तो स्पर्श तो करने समाप्त है अनेक देखेंगे वर्णाह अनेक वर्ण है जिसमें तो इसमें तो आपने तम स्वाम ऐसे आपको क्या कहेंगे अनेक वर्ण स्वामी ना दी अनेक वर्णा वर्णाकर् यहाँ पर भयंकर नाना संस्थाना की भय को करने वाली नाना वर्ण करते यहाँ पर hmm. नाना संस्थाना नाना करके वर्णा है ना अनेक वर्णा वर्णाकर्क है यहाँ पर संस्थान वर्ण का क्या है संस्थान अच्छा करते संस्थान संस्थान से नाना ले लेना नाना तो भय को करने वाली नाना खुले हुए के रूप में इसमें कोई आख में आपको क्या कहेंगे नेत्राणी दीपाणी का देख्षानी फिर देखेंगे जिसमें मतलब प्रज्वलित विशाल नेत्र है जिसमें जिसमें आपने तो, तो आपको तो क्या कहेंगे या प्राग झिका करीता मतलब प्रकृत मुख से डरा हुआ अत्यंत डरा हुआ डरा हुआ मन है जिसका किसका मेरा अर्जुन था वह मैं कहता हूँ अर्जुन कहता है अंतरात्मा सन की भयभीत मन वाला होकर तर भ्रगुन न गुन जावी भैर धैर्य को नहीं पा रहा हूँ न लभे किया नहीं ना या मन की शांति को नहीं प्राप्त कर पा तो रहा हूँ अन्य में सत्य पहले लेने में विष्णु कहें तो कैसा में होगा विष्णु नवालीम अनेक वर्णम व्यक्तानी विचार मित्रम क्या कितने ऐसा नहीं होगा तस्मात तो किस कारण से गरी और शांति नहीं हो रही है उत्तमता मन का संपूर्ण आनंद इस कारण शांति नहीं हो रही है तो आधी काला नल सन्निभा जाने न लवे न शर्मा शीद देवे का जगन निवासा ल सन्निधानी दुष्ट कराला कालानल दुष्ट दसरा कराला काला नल सन्नी मुखा कालिपरी क्या बदलें मुखा दृष्टा दुसो न जाने कर्म क्या कर्म ना लगे जिसो ना जाने क्या कर्म ना लगे जगन विनाथा प्रसिदा जगन विनाथ देवे का आपके आपके दसा कर कार्य करेंगे यहाँ पर गहो के कारण विकराले है बड़ी बड़ी विकराल तो होती है भयंकर होती है। कि के कारण विकराल आकृति तो वाले क्या और प्रलय काल की अग्नि के समान काल से लेना प्रलय काल अग्नि अन्य समान प्रलय काल की अग्नि के समान मुख को देख मुखानी का एक विशेष क्या है के कारण से है के है और दूसरा के के ये कारण विकराल आकृति वाले तथा कल काल की अग्नि के तमाम आपके मुख को देख ही आपके मुख को करी, दिशों जाने दिओं को नहीं समझ पाता हूँ क्या कर्म न लगे कर्म का प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ सुख नहीं पा रहा हूँ इसलिए प्रसन्न होगा दर्शात दर्शावि करालानी दर्शावि करालानी तो दाढ़ों के कारण करालानी का तो विकृत दाढ़ों के कारण विकृत विकृत दिखाला दाढ़ो के कारण, दिक्रित। दिक्रित। दिक्रित दिक्राणा। दिक्राणा। के कारण से विकृत तो, तो आपके मुखान दशा एवं दर्शन करके मुख को जान कर काला नल को क्या कहते हैं प्रलय काल की समान तो प्रलय काले लोका नाम दहाका काल में लोग का दाह करने वाली प्रलय काल में सभी लोगों का दाह करने वाली अग्नि को क्या कहते हैं सालाना नल का क्या हुआ प्रले काल में सभी लोगों का दाह करने वाली अग्नि काला नल काला नल तब सन्नी बानी मतलब काला नल काला नल और कालाशानी पहले काल की अग्नि के समान आपके मुख को देखता है दिशा न जाने या पूर्वा का विवेक है दिशा न जाने मतलब पूर्व और पश्चिम के विवेक पूर्व दिशाओं को नहीं जानता पूर्व और पश्चिम के विवेक पूर्व दिखाओ को या पूर्व है या पश्चिम है अर्थात दिल मिट हो जाता दिव हो गया हूँ अर्थात विशा के विषय में भ्रमारा हो गया प्रसन्न हो हो हो जाइए ये हुआ जाइए और ये जो मम पराजय आशंका आती थे जिनसे मुझे पराजय की आशंका थी से, से तो ऐसा जिनसे मुझे है विराट का दर्शन किया और दर्शन करते समय उसको मालूम हुआ की ये दुर्योधन और दीजाम वगैरह आपका सब इसीलिए में भी समाप्त हो गई रहता है अमीषा धृतराट्रेत्र काल संगनीताल संग ोण शूतपुत्र तथा असो सह अश्वीय सह अश्वीय अति योग यहाँ अवन काल सैनिताल धृतराष्ट्रे अमीपुत्र धृतराष्ट्रे अमीपुत्र वाम अच्छा ये सत्ताइसवा भी पढ़ लो में एक दोनों पढ़ लो मानने पड़ते होंगे वक्राण से स्वरमाणा विसंती दसरा कराली अभी देखिए आप इधर के श्लोक थे ऐसे अमनिकाल संघ सहित राष्ट्र से अमीर सर्वे पुत्र धित राष्ट्र से अमी सर्वे पुत्र अच्छा स्वाम है न तो भाषाकार ने क्या कहा है देखिए अमी का पुत्र दुर्योधन के रूप में संबंध स्वरमाणा विसंति से श्लोक के साथ संबंध है स्वरमाणा विसंति का अर्थ है लेना स्वरमाणा विसंधि के बुष्ठ आंगन काल संग्री सर्वे पुत्रा स्वाम करमाणा विसमी अवन विकास अवन काल का पालन करने वाला राजा भोपाल नाथ ही वृक्ष राष्ट्र के साथ ही के ये सभी पुत्र स्वाम स्वाम करमाणा विसंति आप में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं आपने स्वाम करमाणा विसंति आप में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे राजाओं के समूह के साथ कि भित्राष्ट्र के ये सभी पुत्र आप इन्हें में शीघा से प्रवेश कर रहे हैं लग जाएगा अब दूसरी गलती देखेंगे अस्मदीय ही योज मुख्य अपनी अस्मदीय योज अपि अपी भी द्रोण तथा असूपुत्र भी द्रोण तथा असूपुत्र स्वाम उतर है न? उसके साथ परमाणु संबंध लगे स्वामानी कहा अर्जुन के, के, के पक्ष के भी तो बहुत योद्धा हूँ हमारे, हमारे पक्ष के मुख्य मुक्त योद्ध मुक्त योद्धाओं के साथ भीष्ट काम द्रोणाचार और सूत पुत्र कर्ण व्याण भीष्ट काम है द्रोणाचार और सूत्रपुत्र कर्ण भी स्वाम आप में सब तो साथ ही मिलकर या मतलब मिलकर अमन काल राजाओं के समूह के साथ है अवनिम पालय किसी का क्या है पालन करते हैं इसलिए अवनशाला हमारे पक्ष के भिस आदि मुख्य योद्धाओं के साथ भीष्म और कर्ण भी करता है अश्लीय हमारे पक्ष के कौन भिस आदि योग मुख्य में शक्ति समाचार योदा नाम मुख्य ही मुख्ष़ी, मुख्ष़ी करते कि के साथ लगता है है है है है बन जाएगा जो और क्या अर्जुन देखिए तो लगाइए इसका वक्रांड से स्वरमाणाभिसंति भयानिकानी तो अब देखेंगे दशरा कराला भयानिकानी वक्राणी स्वर्माणा विसंती दशरा कराला भयानिकानी वक्राणी स्वर्माणा विसंति से का भवि जो ऊपर आई ना प्रत्ये नाम के सूत्र और हुए सभी। दशरा करालानी ते करालानी का अर्थ हो जाएगा दारों के कारण वही एक तो पहले भी आया है इसने क्या किया के तो के कारण कारण वही वाला वाला ऐसा वाले भयानक से आप आपका क्या है मुख मुख, मुख कैसे है दाढ़ो के कारण विकराल आकृति वाले तथा भयानक मुख में स्वरमाणा विसंति शीघ्रता से समित करते हैं शीघ्रता से कहते हुए कभी दारों, दारों के कारण विकराल आकृति वाले भयंकर आपके मुख में शीघ्र से प्रवेश कर रहे हैं और देखेंगे उत्तम ही नहीं ही नहीं तेचित। तेचित ही नहीं ही ही केचित उत्तमी हां तो कुछ जाता है ना। देता है। तो लोग कैसे दिखाई देते है की उनका मुख्य सिर चवाल या भगवान लगा रहता है कुछ लोग चबाये हुए सिरों के सही एहसास कर लेना कुछ लोग सिरों के सही से दसनाल करे तो के मध्य में दांतों के बीच में से दिखाई देते दाँतों के लगे हुए दिखाई देते हैं चवालने से कुछ लग जाता है तो सब दिखाई चिपके हुए दिखाई देते हैं दातों के बीच वक्त रहने मुखानी से और त्वर मराह कर्म लक्ष्मीता से युक्त होकर लक्ष्मी कर रहे हैं किसानी भयंकर विशिष्ट किम क्या चिर चिर खुश लोग मुखानी प्रविष्टान मध्य मुख में प्रवेश होने वालों के मध्य में मुख में प्रवृष्ट होने वालों के मध्य में आगे देखेंगे मुख में प्रवीष्ट होने वालों के मध्य में फिर करेंगे कुछ लोग जो पहले आया है ना मुख में प्रविष्ट होने वाले लोगों के मध्य में कुछ लोग है। <ton> थिलों थिलों फिर आगे नीचे आएंगे चूड़ते ही है नीचे चुनते ही करते चूड़ी फिर उत्तम करते हुए सिरों के सहित चेवाये हुए सिरों के ऐसा करना है, का हुए, और दाँतो के सही से, कि मध्य में भक्तम मानसम खाए हुए मांस के समान खाए हुए मांस के समान विलगना चिपके हुए दिखाई देते है चिपके हुए जाएगा। दे, ही रही ही उस्ते ही उस्ते ही उस्ते ना. भी का तो तो दिखाई देते मुखाना मध्य कैसे ब्रह्मचार उतना मृत्युर था ये देखा कि ब्राह्मण और छत्री छत्री का उदन है आदमी भात खाता है ना चावल तो भात के स्थान में क्या है ब्राह्मण और छत्री ब्राह्मण और छत्री से संपूर्ण सजा को लेना है ये संपूर्ण सजा उनका क्या है उदन की स्थान है और उदन को जिससे मिलाकर खाते है चटनी होगी भात हो, और सब्जी होगी उसको क्या कहते हैं उससे तो किससे मिलाकर खाते है सबको मृत्यु चाहिए तो उसके बारे में कौन समझ सकते है सबका संघार परमात्मा दिखाया ना सबको अपना है ये दिखाया कि अर्जुन को ये समाज हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उस तो पर पहले सबको मैं खत्म कर दिया अंत में काल सब काल सबका संघार करता है फिर काल बस है क्या काल को भी में भगवान समाप्त कर देते है तभी मैं सबको समाप्त किया भी करते हैं माया वास जो है नगवान में, में जो है विलक्षण सामर्थ्य विलक्षण सामर्थ्य विलक्षण शक्तियाँ है तो उन्होंने दृष्टि दिखाया उनमें ऐसा ता सामर्थ्य की भावी घटना तो दिखा दिया विलक्षण इस नहीं है घटना को पहले ऐसी मुखानी कथम प्रवेशन थी मुख में कैसे प्रवेश कर रहे हैं इस पर है तो मुख में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं देखिए धीरे दे दे जा, है जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं तो देखिए यथा यथा नदी नाम बहुवा समुद्र अभिमुखा जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्रम अभिमुखा एवं समुद्र के सम्मुख ही दौड़ते हैं समुद्र के सम्मुख नदिया सब समुद्र की ओर दौड़ती है तो लोकटी नहीं समुद्र के निकट जाकर किसी कि को लोकती दिखाई देता है कोई नदी समुद्र के पास जाकर लौटते हुए नहीं दिखाई देती है ही दौड़ते हैं कौन अमु जल प्रवाह तथा तवा अमी नरलोक वीराह तवा अमी नरलोक वीराह विसंती वी वस्त्राणी अभी तथा तथा अभी ने, तथा करेंगे तथा तवा अब्वलती वक्राणी अमीनर लोकवीरा विसंती उसी प्रकार आपसे प्रज्ज्वलित मुखो में आपके अभिविज्वल अभिशा समूह से कि सब ओर से प्रज्वलित आपके मुखो में अमीर नरलोक भी रहा ये मनुष्य लोक के वीर हैं है कैसे खुद देर जहा नाम नदी नाम का तो सवंकी नाम मतलब कहने वाली है ना नहीं? नहीं? वाली नदिया चलने वाली नदिया बहुवा कर्त है अनेक यहाँ पर दो, दो वेदा है ना गहवा कर्त अने अमृवेगा में समा है अमृ नाम वेगा अमृवेगा त्वरा विशेषा कर्ज कर लेना जोड़ लेना युक्त होकर अत्यंत शीघ्रता से युक्त तो होकर जोड़ लेते जोड़ दिया अत्यंत से युक्त होकर जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवास समुद्र के सम्मुखी अत्यम शीघ्रता से दौड़ते हैं मतलब कर जाते हैं किसने समुद्र में ठीक है आगे उसी प्रकार से अमी ये कौन जीतवादी नर लोक मीरा मनुष्य लोग के सूर कौन जीतवादी विषम की वक्त प्राणी अभी भी दुर्ंध करते हैं आप प्रकाश माना है प्रकाशमान आपके मुख में हैं, कैसे प्रवेश करते हैं और थे प्रवेश करते हैं प्रथम और कैसे प्रवेश करते हैं, तो हैं, हैं। इसी इस हैं, प्रदेश यथा प्रदीपं वक्तन पतंगा दिशा नाथा समृद्धवेगा तथा नाथा रसोकाेगा यथा समृद्ध था समृद वेगा प्रदीप्त ज्वलन दिशा यथा समृद्ध वेगा प्रदीप्त ज्वलन दिशं यथा समृद्ध वेदा जैसे अत्यंत वेग से जैसे जैसे अत्यंत वेद से युक्त पतंग, पतंग जो बरसात के सीधे दीपक में जाते हैं ना जैसे अत्यंत वेग से युक्त पतंग नासाए अपने नाश के लिए ज्वलनम या ज्वलन कर दीपक या अग्नि ले लेना अग्नि अग्नि लिया है की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं जैसे अत्यंत वेग से युक्त पतंग अपने नाश के लिए जल्दी भी अग्नि में प्रवेश करते हैं जलादे भी आ आ जाते जाते हैं जाते हैं हैं और में तो तो जैसे देख के के तो अपने नाश लिए करते है। तथा एव तथा एवं उस प्रकार ही समृद्ध वेगा तो अपनी वैसे ही अत्यंत वेग, वेग वाले प्राणी नाशाए अपने नाथ के लिए अत्यंत वेग से युक्त प्राणी अपने नाथ के लिए तो वक्राणी आपके मुख में भी प्रवेश कर रहे हैं या आपके भी मुख में प्रवेश कर रहे हैं जैसा यहाँ पर लोका के साथ अपील जोड़ जाएंगे कि प्राणी जी ये प्राणी आपके मुख में प्रवेश करते जैसा कर रहे हैं यथा प्रदीप भी और जलनम का जलनी पतंगा का मतलब पंख वाले पतंगे पंख वाले होते ना साय काशाय समृद्ध वेगा समृद्ध वेगा एक समृद्धा मतलब बढ़ा हुआ हमारा है, उन्हें क्या कहेंगे अत्यंत वेद प्रयुक्त होकर आपने भी प्रवेश कर रही है गुनात्म और आप कैसे है उस समय जब सभी प्राणी भगवान में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं, तो हैं तो उसको बताया जाता है तुम जो भी पूर्व जगत समाचार तब उग्रेजो जगत समाचा तब उग्रतकंसुस यहाँ देखिए समंतार, लोकान, है। भी नहीं है। भी नहीं है। लोकान, होती है। भी नहीं है। लोकान, होती भी भी भी, भी जुल जलदि वजन समोकान समन्ता नहीं करते हैं अपने प्रज्वलित अपने से अपने से संपूर्ण इसका खाते थे, हुए ले व्यक्ति जब कुछ खाता है नस्तु स्वादिष्ट होती तो चाहता है खाते हुए भगवान चाहते हैं हो तो है है कि मतलब मुझसे मुझसे सभी को तो सब उनसे प्र हुए आप उनको चार ऐसा ये तो जो भी एक सिंह को विजय मिले किसी को कि तो खाते सब में आ हुए भगवान तो और ये नहीं है ना कि वही रहे दिखाई दे जगत समग्रम भाषा तव उबराह कंथ विष्णु हे विष्णु है तव उब्राह यहाँ भी विष्णुओं का कर सकते हैं और श्लोक में सबसे आरम्भ भी कर सकते समूर्व प्रतिपन विष्णु विष्णु विष्णु तव उग्राह तेजो भी समद्रम तो जगत ते ते तो जगते आपूर्ण प्रतपंथी हे विष्णु समग्रम जगत आप जगत को व्याप्त करते आपकी उग्र किरणे संपूर्ण जगत को व्याप्त करके प्रतपंथी तपा रही है संपूर्ण जगत को व्याप्त करते उन्हें का बारे में है मतलब स्तंभ दान के एक आदेश पर है ये ये देकर के आप स्वादिह की छाट रहे हो या स्वादिह ले रहे हो है ना है आप सकते हो बताना मतलब है यहां पर अंतः प्रवेश नियम अंदर होने सेराफी अंदर प्रवेश से पता चले हां निकल के उसे सकते हो या तो प्रशासन का करवाते भी सकते हैं अंगद को इस तरह से लिख दिया गया है समग्दरान। या समग्दरान वक्त्रे वक्त्रे का है संवाददाता के कर जो सब उल्लेखनीय का समाचार यहां समाचार करने समाचार नवदिल्ली का दलตรี युवत्री का जो संस्कृति के मंडल समूह का वचन मंडल के पूरे सर्किल के लिए तय था 30 मंडल दल पूरे सर्किल पर बताया तो गया है यह संस्कृति के मंडल प्रभावित है दूरदृष्टि पर दीप पुणम ने जो पूरी से जो भी अपूर्ण अपूर्णता से समस्या से प्रबंध व्याप्त करके जगत समग्रम सम्रम कर समस्तम संपूर्ण करके दीप गया दीप्त करते यहाँ पर किरण या, या? प्रभा किरण या अपनी उग्रमणों के द्वारा या अपनी उग्र प्रभा के द्वारा अपने उग्र के द्वारा ऐसा शांति तो और प्रभान ये कथा रहे व्याप्त होकर रहने के व्याप्त होकर के है। अच्छा। है। जिस्टो, जिस्टो कर थे कर रहने थे शुभ हो गाले इसका ओम ओम ओम one that is yeah. oh, da